श्रुतस्मृतपुरालय करुणय नमा भगवत्द शंकर शंकर शंकरा ष्यंते भगवुन पुनः ईश्वर गुररात्मे मूर्ति विभागिने रोमव्यािण ब्रह्म सूत्र चतुर्थाध्याय प्रथम पाद में चतुर्थाधिगरण पूरा हो गया था ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षाथ इस सूत्र के माध्यम से ब्रह्म संबंधी जो भी उपासनाएं हैं प्रतीक उपासनाओं में प्रतीक मुख्य होता है और उसमें जो दृष्टि है वो उपासना के विधान में आता है इसलिए आदित्य आदि में ब्रह्म दृष्टि करते समय आदित्यादि जो प्रतीक है उसको मान करके ही किया जाता है ऐसा कहा अब आगे अधिकरण में इसी संबंध में कुछ और विचार जो शास्त्रीय विचार है अन्य उदाहरणों को लेकर के इसी के विषय में आगे अगरण है आदिमणी पूर्ववदुत्कर्ष रूप विशेष अनवधारणा अयमेन वीति क्रियारूप उदीठादीना फलसत्कर्षा आदिदिषु तद्दृष्टीकरणे प्रथमा निर्दिष्टानदिदीना ब्रह्मदृष्टिव प्रथमा प्राथमिकु उद्गधादिदृष्टिक प्राप्ति प्रत्या के ही ये विचार आया है तो उत्कर्ष पूर्ववुत्कर्ष रूपष अवधारणा यहा तम उद्गीम उपासद इत्यादि वाक्य में लोक लोक में पांच प्रकार के शाम की उपासना ऐसे वाक्य आता है जिसमें भी प्राय समानाधिकरण प्राप्त होते उसमें पूर्व अधिकरण में जैसे उत्कर्ष की बात हुई थी वैसे यहां उत्कर्ष विशेष को निश्चय करने के लिए कोई हेतु नहीं मिलता तो ये इसलिए यह अधिकरण को अलग से आरंभ करना पड़ा अब उत्कर्ष होने पर जैसा पहले अधिकरण में कहा उस हिसाब से ब्रह्म भाव की दृष्टि से आदि हो सकता है किंतु उत्कर्ष जहां निश्चित नहीं है ऐसे स्थिति में तो उत्कर्ष विशेष अनवधारणा अनियम व गीदित्व क्रियारूप उद्गी ये उद्गीतादि जो है क्रियारूप है उद्गीत का गान करना होगा जो सामगान करते हुए का विशेष गान करना होगा और उसी के माध्यम से उपासना होगी इसलिए ये क्रिया में भी आश्रित है और फलोत्कर्षण फल संनिकर्षण उत्कर्ष और फल संनिकर्ष आदि भी है यहां मैंने तुरंत ही इसका फल कहा गया है ऐसा भी है आदित्यादि में तदृष्टिकरणे प्रथमानिर्दिष्टा नाम आदित्या ब्रह्मदृष्टि और यहां आदित्यादि में जैसे ब्रह्मदृष्टि करने की बात कही थी तो जैसा उसमें प्रथमानिर्दिष्ट को लेकर के निश्चय किया गया था प्रथम में निर्दिष्ट जब आएगा जो प्रथम निर्दिष्ट को लेकर के निश्चय किया कि प्रथम निर्दिष्ट आलंबन होगा और उसमें द्वितीय नृष्ट निर्दिष्ट को आरोप किया जाएगा यानी उसका अभ्यास होगा प्रथम निर्दिष्ट आलंबर होकर के द्वितीय दृष्टि से उपासना होगी ऐसा कहा था तो उस प्रकार से भी यहां प्राथमिक आदि आदित्य आदि आदित्य आदि दृष्टि करने वाला इसलिए यहां भी प्राथमिक जो संख्या वन क्रम के हिसाब से देखेंगे तो प्राथमिक में आदित्य आदि है और उसमें उद्गीद की उपासना करनी है ऐसा लगता है द्वितीय उपदिष्ट इस प्रकार से तो ये कई कारण है यहां इस अधिकारण को अलग से विचार करना एक तो उत्कृष्टता के विषय में यहां निश्चय नहीं है और दूसरा क्रिया क्रियारूप होने के कारण वो फल भी एक कारण है तीसरा जो है प्रथम ये पिछले अधिकरण में जो कहा गया प्रथम निर्दिष्ट को आधार बनाना चाहिए और निर्दिष्ट को उसमें आरोप करना चाहिए उसकी भावना करनी चाहिए ऐसा देखा गया तो यहां आदित्य आदि प्रथम निर्दिष्ट दिखाई देता है और उसमें फिर बाकी जो साम है या उद्गीत है जो जो उपासना के लिए बताया जा रहा है वो द्वितीय निर्दिष्ट है उस प्रकार से इसकी आ, इसकी भी महत्ता हो जाएगी यानी आदित्यादि यहां आलंबन हो जाएगी ऐसा दिखता इसलिए यह अधिकरण आरंभ किया गया यदि प्राप्ते प्रत्याह उत्तर के रूप में सूत्र आएगा पहले न्याय संग्रह दिखी <coughs> कर्मांगानाम क्रिया समवाया क्रियात्मका फल साधनतया उत्कृष्टता ये कर्मांग उपासनाएं जितनी होती है ये उद्गीतादि कर्मांग उपासनाएं हैं पहले निश्चय किया था सामवेद के जो उद्गीद गान है वो युधिष्ठोमादि कर्म के साथ होता है इसलिए कर्मांगो वासना है कर्माब्धोपासना में तो कर्मांग जितने उपासनाएं हैं क्रिया समवायात इनका क्रिया के साथ संबंध होता है होने से क्रियात्मका फल साधनतया उत्कृष्टत्व और जो क्रियात्मक होते हैं कर्म संबंधी होते हैं वो फल रूप से उत्कृष्ट होते ही है यानी फल साधन रूप से वो अपने आप उत्कृष्ट होते हैं कर्म किया तो फल मिलेगा तो असोवा आदित्य उद्गीता इत्यादो चरम शुभत्वाच और असोवा आदित्य उद्गीता इत्यादि वाक्य में प्रथम में आदित्य है और द्वितीय में उद्गीत है तो चरम में बैठा है वो उद्गीत यानी अंतिम में उद्गीत है पूर्वाधिकरण न्याय ना अंग दृष्टि विशिष्टा नाम आदित्यादि उपासक प्राप्त तो पूर्वाधिकरण न्याय से यहां भी यही निश्चय हो जाता है कि ये आदित्यादि में उद्गी की उपासना करनी चाहिए उद्गी ओंकार है ओंकार की उपासना आदित्यादि को आलम्बन मन के मान के करनी चाहिए क्यों पूर्व निर्दिष्ट हो तो पूर्वाधिकरण न्याय से पूर्वाधिकरण की युक्ति से अंगनिर्दिष्ट विशिष्टाना अंगनिर्दिष्ट विशिष्ट है ये आदित्यादि इनके आदित्यादि नाम उपास्य प्राप्त यही उपास्य हो गया ऐसा प्राप्त होने पर ऐसे स्थिति है पूर्वाधिकरण में जैसा देखा जाए तो वैसा ही यहां स्थिति है ये प्राप्त है ये पूर्व है तब सिद्धांत में इसको थोड़ा बदलाव करेंगे कहते उद्गीथम उपासदा साम उपासीदा, उपासीदा इत्यादो कर्मांगा नाम उपासना कर्मत्व प्रतिपादिक द्वितीया श्रुत्या यहां उद्गीथम उपासिता स्पष्ट रूप से कहा कि उद्गी की उपासना करनी चाहिए और इसमें द्वितीय निर्दिष्ट भी है द्वितीय विभक्ति के द्वारा उद्गी को कर्म बनाकर के ही श्रुति कह रही है साम उपासीता इसमें भी वैसा है इत्यादि जो कर्मांगान ये कर्म के अंग है ऐसे उपासना का कर्म कर्मत्व तो प्रतिपादिकता है कर्म को कहा जा रहा है स्पष्ट रूप से यहां विषय रूप से यानी उपासना का विषय रूप से ही उद्जी धादि को कहा है और जो द्वितीय श्रुति होती है विनियोग विधि में द्वितीय तृतीय आदि श्रुतियों के द्वारा विनियोग का निश्चय होता है जो अर्थ संग्रह में आपने अध्ययन किया उसमें द्वितीय श्रुति एक निश्चय प्रमाण होती है कि श्रुतिलिंग वाक्य में श्रुति है श्रुति में भी अलग अलग श्रुति है तो अलग अलग श्रुति में भी जो द्वितीय श्रुति तृतीया श्रुति इत्यादि होते हैं उसके द्वारा कर, आ, कर्म का अंग निश्चय हो जाता है एक तो उद्गी जैसा आया उसमें द्विया विभक्ति होने पर उसका अंग तो निश्चय हो जाता है विषय रूप से अथवा तृदीय आने पर कारण रूप से निश्चय होता है तो इस प्रकार से ये द्वितीय श्रुदी के द्वारा फल साधन भूते फल के साधन रूप में जितने भी कहे गए उन अंगों से ये अंग उपासना है इसलिए वो अंग है कर्म का अंग भूता नाम आदित्यादी नाम उत्कृष्टवात तो फलभूत जितने आदित्यादि है ये उत्कृष्ट होने से उत्कृष्ट बुद्धिया निकृष्ट वेदनीय न्यायाानुग्रहीतया उत्कृष्ट दृष्टि से निकृष्ट को जानना चाहिए ऐसे जो न्याय पहले चलाया था उत्कृष्ट से तो निकृष्ट को उत्कृष्ट रूप से जानना चाहिए तो नियम है इसी के द्वारा प्रथम श्रुदाभिर आदित्यादि दृष्टि भीर यहां क्या है कि प्रथम श्रुद होने पर भी आदित्यादि यहां प्रथम श्रुद है ऐसा होने पर भी आदित्य आदि दृष्टि से विशिष्ट करके कर्मांगानी कर्म के अंग आदि की उपासना होगी ऐसा हम तो विपरीत किया क्यों यहां उद्गीधम उपासधा स्पष्ट कहा है वो मंत्र में ही ऐसा कहा गया तो इसलिए आदित्य उद्गीधा इत्यादि शब्द में से भी यह अर्थ निकाला जाता है पूर्व अधिकरण में जो प्रथम और द्वितीय न्याय कहा वो वहां के लिए तो ठीक था लेकिन यहां वो काम नहीं करता है क्योंकि यहां श्रुदी का उद्देश्य कुछ और है यह स्पष्ट द्वितीय श्रुदी ये प्रथम निर्दिष्ट स्थान को बदल देती है क्योंकि श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या तो स्थान तो बहुत बाद में आता है तो स्थान को यहां क्रम को यहां नहीं लिया जाए क्रम को बाधित कर देगी कौन श्रुति यह यहां द्वितीय श्रुति स्पष्ट है उद्गी को बासना करने के लिए बोल रहे तो को उद्गी करना है और आदित्य आदि दृष्टि से करनी है तो आदित्य आदि श्रेष्ठ होने के कारण दृष्टि बन जाएगी और द्वितिया निर्दिष्ट होने के कारण उदगीधादि आलंबन बन जाएगा तो उदगी को वहां आदित्य दृष्टि से उपासना करेंगे पिछले में क्या था आदित्य को ब्रह्म मानकर के उपासना करता तो वो दोनों में इस प्रकार से अंदर है इसलिए प्रथम श्रुद न्याय से श्रुदेव दुर्बलत्वादित्य इसलिए यहां जो प्रथम श्रुद न्याय है जिसके कारण आप यहां पूर्व पक्ष कर रहे हैं और पिछले अधिकरण का निश्चय आपके लिए कारण बना इसलिए प्रत्युदाहरण संगति होगा पिछले अधिकरण में जैसा निश्चय किया वैसा निश्चय नहीं कुछ युक्तियों को प्रयोग किया जैसा उत्कृष्ट तो युक्ति यहां भी है यहां उदगीद को उत्कृष्ट नहीं सिद्ध किया है आदित्य को उत्कृष्ट सिद्ध किया इसीलिए आदित्य दृष्टि से उदगीद की उपासना होगी उद्गीद एक कर्मांग क्रिया है माने सावेदीय कर्म में एक उद्गीद एक उच्चारण है एक मंत्र उच्चारण है तो इसलिए उसी दृष्टि से इसकी उपासना होगी ये ये कहा कि प्रथम न्याय से सुदीर्घ दुर्बलता इसलिए एक ही न्याय को एक ही प्रकार से समझ करके आप सर्वत्र लागू नहीं कर सकते अब वो प्रथम निर्दिष्ट की बात तो वहां ठीक थी अब यहां प्रथम निर्दिष्ट ठीक नहीं क्योंकि उसको विरोध करने वाले उसको बाधित करने वाले बलवान प्रमाण आ गया कोई तो बलवान प्रमाण नहीं आता तो ठीक है तो बलवान प्रमाण आ गया तो उसी के अनुसार जाएगा अब श्रुति यहां सबसे बलवती प्रमाण बलवती है यह श्रुति तो उसके कारण यहां उद्वीत की उपासना आदित्य दृष्टि से होगी ऐसा कहा सूत्र है आदिमत अंग उपत् आदिदि मतय आदि बुद्धि आदिदि दृष्टि तो आदिमत अंग उपत्ते अंग में मैंने आदि जो अंग है उद्गी आदि हो लोक हो आदि ये जो भी एक अंक कहेंगे उन अंकों में आदित्यादि जो दृष्टि कही गई है वो ही युक्ति संकद होता है उसी की उपबत्ति है पूर्व अधिकरण के जैसा यहां नहीं है ऐसा यहां सिद्धांत सूत्र है ये वसौ तबदी तमुद्गीधम उपासीता लोकेशु पंचविधम साम उपासीता जो ये आदित्य तवत्ता है उसी को ही उद्गीध मान के उपासना करो तम उद्गीधम उसको उद्गीध उपासना करो और लोगेश पंचविधम साम उपास लोगों में पांच प्रकार की साम की उपासना करो यानी पांच लेकर के पंचविध साम का वहां संबंध किया गया जैसे पृथ्वी अग्नि अंतरिक्ष आदित्य द्यू ये लोग है तो पृथ्वी अग्नि अंतरिक्ष आदित्य द्विलोक ये पांच लोग हो गया ये पांच लोगों में ही प्रस्ताव उद्गी प्रतिहार निधन रूप से शाम का पंच प्रकार की उपासना है तो पंच साम की उपासना आपको दिदी अध्याय में छांद के प्रतिषद में मिलेगा विस्तार से और इसी प्रकार वाची सप्तविधम साम उपास था वाणी में सात प्रकार के साम की उपासना करो ऐसा कहा वाची सप्तमिधम साम उपास की अधिकरण कहा गया है स्पष्ट रूप से तो वाणी में करना है सात प्रकार तो ये हिंकार प्रस्ताव उद्गीध प्रतिहार और उपद्रव निधन ये सात प्रकार से हो जाता हिंकार प्रस्ताव प्रस्तावादि उद्गीध प्रतिहार आ प्रस्ताव आदि उद्गी प्रतिहार और उपद्रव निथक ये साम में पांच प्र, सात प्रकार की हैं तो वागदृष्टिया सामोपासना साउ में और इयमेव ऋग अग्नि साम तो यही ऋक् अग्नि साम है ऐसी वासना तो इतम आदिषु अंग अवबद्ध तो ऋगा को लेकर के भी वही ये विचार है तो इस प्रकार अंग उपासनाएं हैं यह अंग उपासना मान कर्मांग उपासनाएं हैं कर्म के अंग है उनको पंचविध साम सप्तविध साम ऐसे करके अलग अलग उपासना करना है और ऋगा अग्नि आदि भी कर्म के अंग है इनकी भी उपासना है इत्यादि उपासनाएं कर्माबद्ध उपासनाएं किम आदित्यादिशु उदगीधादि दृष्टो विधीयन दे किंवा उदगीधादिषु आदित्यादि इसलिए यहां उसी को लेकर के जैसा पहले संशय था ठीक इसी प्रकार का यहां संशय उपस्थापित कर रहे हैं कि आदित्य आदियों में उद्गी दृष्टि करनी चाहिए अथवा उदगीधादियों में आदित्य दृष्टि करनी चाहिए तत्र अनियम नियम कारण अभाव प्राप्त यहां कोई नियम कारण नहीं होने से अनियम कहना चाहिए ऐसा पूर्वादि अपने पक्ष देता है इधर नियम कारण कुछ नहीं है कि दोनों बराबर है तो यहां कोई कोई ज्यादा प्रशस्य है ज्यादा श्रेष्ठ है ऐसा भी नहीं आदित्य और उद्गी बराबर ही है इसलिए नियम कारण अभाव होने से कोई भी कर सकता अनियम से कर सकता ऐसा प्राप्त हुआ खेदू देता है पूर्व पक्ष नहीं अत्र ब्राह्मण इवा उत्कर्ष विशेषो अवधार्य वो ब्रह्म का जैसा यहां कोई उत्कर्ष कहने के लिए कुछ है नहीं क्योंकि ये दोनों ही विकार है दोनों शाम भी विकार है आदित्य भी विकार है तो दोनों विकार है और पहले वाले उपासना में ब्रह्म दृष्टि थी ब्रह्म तो श्रेष्ठ होता था उत्कर्ष था इसलिए वहां दृष्टि कर दिया ठीक है लेकिन यहां तो कोई नियम नहीं होगा ब्रह्म ही समस्त जगत कारणत्व अपहदपात्मत्वादि गुण योगाच्चा आदित्यादिभ्यो उत्कृष्टम यदि शक्य में वा रही ये तो ब्रह्म के विषय में ठीक है क्योंकि ब्रह्म समस्त जगत का कारण है कारण होने से आपने ब्रह्म को श्रेष्ठ प्रस्तावित किया और उसके द्वारा उपासना वहां बताई गई जो भी उपासना आदित्य के संबंध में कहा गया वो तो क्यों है क्योंकि समस्त कारण है ब्रह्म और अपगद आत्मत्वि गुण योगा और ब्रह्म में अपहत आत्मत्ववादि गुण है पाप आदि कोई दोष नहीं है तो श्रेष्ठ होता है यह श्रेष्ठ होने के लिए कह दू है इसीलिए आदित्यादिभ्य उत्कृष्ट यदि शक्यम अवधार इसलिए आदित्यादियों से ब्रह्म उत्कृष्ट है ऐसा निश्चय किया जा सकता है शक्यम अवधारयित न तो आदित्यादि उद्गीदि नाम विकार विशेषाद ये आदित्यादि और उद्गीधादियों में जब देखते हैं तो कोई विशेष नहीं दिखता क्यों आदित्यादि भी और उद्गी आदि भी दोनों विकार ही है विकार तो विशेष है किंचित उत्कर्ष विशेष अवधारण कारण वस्ती कोई कारण नहीं है इनका उत्कर्ष कोई किसी को उत्कर्ष माने इसके लिए कोई कारण नहीं है दोनों ब्रह्म के बच्चे हैं तो वो क्या एक कौन क्या होता है ऐसा कुछ नहीं है सब बराबर है विकार है, इनका दोनों विकार इसलिए यह तो कोई भी दृष्टि से किया जा सकता है यह पूर्व पक्ष अपना तर्क देता है उत्कृष्टि शक्यम अवधारण ये कोई भी उत्कृष्ट है निकृष्ट है ऐसा नहीं किया जा सकता विशेष कारण अवधारण नहीं है अथवा अथवा फिर क्या है पहले जैसा कहा नियम उद्गी मतया आदित्यादिशु अध्यवस्थे अथवा ये जो है उद्गी बुद्धि ही आदित्यदियों में करने चाहिए उद्गी संबंध से ही आदित्य आदि की उपासना करनी चाहिए उदगीतादि बुद्धि उद्गीतादि बुद्धि से आदित्य आदि की उपासना करनी चाहिए ऐसा हम कह सकते हैं क्यों तो कारण क्या है अकस्मात बोले कि कर्मात्मक उद्गी उसके लिए भी हेतु देना पड़ेगा बोलते ये उद्गी जो है ना कर्मात्मक होते और कर्म होने से क्या है कर्मणस फल प्राप्ति प्रसिद्ध है और कर्म से फल प्राप्ति होती है ये आदित्य कोई कर्म तो है नहीं आदित्य तो एक देवता है वो कर्म का अंग होता है कर्म का एक कर्ण होता है देवता के रूप में हाँ यहाँ जो उद्गीत होंगे तो उद्गीत तो कर्म है अपने आप में और कर्म करने से फल होता है इसीलिए उद्गी आदि बुद्धि करके आदि इत्यादि को उपासना कर सकते हैं ये तो ठीक है क्योंकि तो आदि ये कर्म के फल देने के कारण श्रेष्ठ हो जाएगा क्रिया है इसमें तो देखो कैसा कैसा तर्क लाते होंगे हां उदगीतादिदि उपास्यमान आदित्यादय कर्मात्मका संग फलहवो भविष्यन्ति ये आशा कर सकते हैं हम कि उद्गीदि बुद्धि से ओंकार उद्गीतादि बुद्धि से उपास्यमान जो आदित्यादि हैं वे कर्मात्मक हो जाएंगे जब उदगीतादि से उपासना करेंगे तो उद्गीत के साथ जुड़ करके कर्मात्मक हो जाए कर्मात्मक होने से क्या कर्म से फल प्राप्ति होती है कर्म से फल प्राप्ति होना यह भी होता है तो कर्मा सत फलो होते फल का कारण होते तोयेग्नि तो तो ये ऋक् अग्नि है है है साम साम इत्यत्र इति कि वो जो तदेत है ऋग्वेद है रिक ऋग्वेद के मंत्र में रिचि में ही साम अध्यो रहता है आश्रित रहता ऐसा कहा तो इति ऋक् शब्द पृथ्वी में निर्दिश दी साम शब्द है ना अग्नि तो वहां जो है ऋक्ष शब्द के द्वारा पृथ्वी को कल्पित किया और साम शब्द के द्वारा अग्नि को कल्पित किया ऐसा वहां चल रहा है तो यमेव रिक अग्नि सामा इत्यादि तो यमेव मैंने पृथ्वी को लिया पृथ्वी को अग्नि पृथ्वी को ऋग कहा और अग्नि को साम कहा ऐसी कल्पना है वहां तच्च पृथ्वी अग्नि और ऋग साम दृष्टि चिकीर्षायाम अवकल्पत ये सब तब संभव है जब पृथ्वी और अग्नि इन दोनों में ऋग बुद्धि और साम दृष्टि ये करना इष्ट होगा तब चिकीर्षायाम चिकीर्षायाम कर्तुम इच्छायाम ऐसे करने की इच्छा होने पर ही ये पृथ्वी दृष्टि पृथ्वी में अग्नि ऋग दृष्टि और अग्नि में साम दृष्टि ये करना तभी संभव है क्योंकि इसी प्रकार से वहां कहा जा रहा है ये सारे आग् आदि सभी कर्म के संबंध में हैं। न रिक्साम यो हो पृथ्वी अग्नि अग्निदृष्टि चिकीर्षाया ऐसे में ये कहना संभव नहीं है रिक्साम इन दोनों का पृथ्वी अग्निदृष्टि करने की इच्छा से ये नहीं कहा जा सकता है कि पृथ्वी अग्नि में रिक्त साम दृष्टि करने की इच्छा से यमे वर्ग अग्नि सामा इत्यादि वाक्य हो सकता विपरीत नहीं हो सकता तो पृथ्वी और अग्नि दृष्टि करने की रिक्त में पृथ्वी अग्नि दृष्टि करेगी तो ये वाक्य ठीक नहीं बैठेगा इसलिए उस प्रकार से हम कर सकते हैं उदगीद आदि बुद्धियों से आदित्य आदिओं की उपासना हो सकती उद्जीधादि कर्म संबंधी होने से कर्म प्रधानता से फल संबंध से कर्म प्रधानता उसमें आ जाएगी और उस भाव से आदित्य आदि की उपासना हो जाएगी और ऐसे आदित्य आदि भी उसी संबंध में कर्म संबंध प्राप्त करके फल दे देगा जैसे यम ए वर्ग अग्निशामा इत्यादि में कहा गया इसलिए ऐसा करना चाहिएगा तो पूर्व पक्ष के अनुसार, अनुसार तो यहाँ ये कर्म के संबंध होने से पहले थे कहा है तो अनियम है कि यहां कोई श्रेष्ठ मानने के लिए कोई नियम नहीं हो है, कोई कारण नहीं दिखता है ब्रह्म दृष्टि से देखे तो विकार तो दोनों है इसलिए कोई नहीं कर सकता और दूसरा एक विकल्प वैकल्पिक पक्ष में पूर्व पक्ष ने ये कहा और एक ऑप्शन होगा तो ऐसा होगा तो उदगीतादि बुद्धि आदित्य आदि में करेंगे उसका कारण है उद्गी कर्म है कर्म का संबंध यह स्वयं कर्म रूप है ऐसा होने के कारण फल के साथ कर्म का संबंध होता है तो फल प्रधान होता है कर्म ऐसा फल प्रधान कर्म के साथ संबंध रूप में कर्म रूप में रहने के कारण यह उद्गीधादि में भी प्राधान्य आ जाएगा तो उद्गीद आदि दृष्टि हो जाएगी जो प्रधान है उसकी दृष्टि करेगी और आलंबन हो जाएगा आद्य ऐसा हाँ, कर सकते हैं ये उन्होंने अपना तर्क दिया ये पहले वाला उदाहरण जो सिद्धांति ने कहा उसी को ही अभी लेके पूर्व पक्ष अपना पक्ष बोलता है कि छत्तरी ही राज करनाद, राज दृष्टि राजदिकारणा राजशब्द ये क्षत्रिय में राज दृष्टि करने पर राज शब्द को उपचार से गौण से माना जाता है ये ठीक रहता है एक क्षत्रिय है छत्तरी छत्तरी मने वो क्षत्रिय भी होता है एक सेवक होता है जो राजा के निकट रहते हैं निकट पास में रहते हैं ऐसे सेवक होता है वो उसको छत् छत्ता बोलते हैं छत्ता ये क्षत्रिय है ऐसा माना जाता है लेकिन छत्ता का अर्थ जो है वो राजा के निकट सेवक होता है जो आजकल पीए बोलते हैं उनका पर्सनल असिस्टेंट ऐसा होता है तो ऐसे जो छत्ता है क्योंकि राजा के पास जाने के लिए उनको पकड़ना पड़ता है उनके परमिशन के बिना राजा के पास आप पहुंच गए वो होता है ना सीधा नहीं जा सकता आ, तो तभी तो उनको जाकर के थोड़ा सुधी करेंगे अरे तुम्हारा बिना राजा नहीं तुम्हें तो सब कुछ हो ऐसे ऐसे बोलेंगे पसंद हो जाएगा आपको परमिशन देतेगा दे देगा तो इसलिए जो छत्तरी राजदृष्टि करना छत्ता में राजदृष्टि करते हैं तो राज शब्दा बजे राजशा को बजार कर जाता वो वास्तव में राजा नहीं न राजनी छत्र शब्दा राजा में छत्र शब्द का कभी प्रयोग नहीं होता और ये भी जैसा है ना राजा के सामने राजा के सेवक को कभी राजा नहीं कहेगा तब तो फिर और प्रॉब्लम हो जाए तो राजा के सामने नहीं कहेगा दूर में जब राजा के सामने नहीं है वो बाहर होता है अलग से जब वो मृत्य है तब कहते हैं तो तब जागृत होता है आप अफिच अब ये तो आपको सभी को पता है ये तो सामान्य नियम है अब दूसरी बात यह है ये इसी के टीका पहले देखिए फिर आगे देखूंगी इसी के टीका में नीचे न्याय निर्णय में नीचे से पांचवा पंक्ति ऊपर से तो छठवा हो जाएगा नीचे से पांचवा पंक्ति में उत्किंचा इत्यादि से कहा उद्गी कर्मांग है क्रिया के साथ संबंध होने से और फल सन्निकृष्ट होने से उसमें बल आएगा और प्रधान हो जाएगा यह तर्क दिया ंचा उसमें ये कारण है कि सिद्ध रूप आदित्यादि आत्मना चेत उदीधादयो दृष्टा तदा न फल हेतवा वो पूर्व पक्ष का अभिप्राय है कि ये आदित्यादि का चिंतन करने से कोई फल नहीं मिलेगा आदित्यादि को आदित्यादि बुद्धि करने से फल नहीं मिलेगा क्यों कारण बता रहे हैं कुछ वो क्या है ना ये आदित्यादि सिद्ध रूप आदित्यादि आत्मना यह आदित्यादि तो पहले सिद्ध रूप ही है आदित्य तो पहले भी था ना अब पहले जो स्थित आदित्य है सिद्ध रूप होता सिद्ध रूप मैंने तैयार है और उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं वो कर्म करने से फल होता है जो तैयार है उससे क्या फल मिलने वाला वो मिलता है तो मिलता है नहीं मिलता, मिलता है। तो नहीं मिलता तो आदित्य आदि सिद्ध रूप माना गया सिद्ध रूप में ऐसा फल नहीं होता नहीं। वो फल देता है तो आदित्य जो फल दे रहे हैं आपको अब आदित्य सुबह प्रकाश देता है आप कौन सा कर्म कर करने इस प्रकाश दे रहे वो तो फ्री में दे रहे हैं क्यों वो सिद्ध रूप है उनका काम ही वही है तो इसीलिए आप आदित्य को ज्यादा पूजा करें न करें क्या फर्क पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो आप पूजा करो तो भी प्रकाश देंगे पूजा नहीं करो तो भी प्रकाश मिलेंगे इसलिए नास्तिक लोग पूजा नहीं करते व्यर्थ है हम वो आप सुबह सुबार सुब देते पानी डालते क्या होता है कुछ नहीं होता आदित्य को इतना सारा पानी मिलता है तो आप थोड़ा सा पानी ऊपर से डालने से क्या होनेगा इसलिए कुछ होता नहीं है वो सिद्ध रूप है ना आपके कर्म से कोई परिवर्तन तो होगा नहीं अब पूर्वादि बड़े बुद्धिमान हो कहते हैं देखो कर्म करने से कुछ परिवर्तन होता कर्म करने से फल मिलेगा जैसा आप चावल है उसको पकाया तो आपको भात मिले बढ़िया से खा सकते तो कर्म किए बिना ऐसा कैसे होता है तो सिद्ध रूप के ज्यादा पूजा करके फायदा नहीं उसमें कोई प्रयोजन नहीं होता है जो कर्म रूप होता है कर्म में करने पर फल होता है और कर्म का ही फल मानना चाहिए ये उद्गी जो है ना कर्म है ये सिद्ध रूप नहीं होते उद्गी उपासना करनी पड़ेगी मतलब उद्गीत का उच्चारण करना पड़ेगा लंबे उच्चारण सामगान करना पड़ेगा ये तो कर्म हो गया तो कर्म के साथ जुड़ करके वो फल देता इसीलिए आदित्यादि भावना से उपासना करेंगे ऐसा क्या फल मिलेगा नहीं मिलेगा तो कहते सिद्ध रूप आदित्यादि आत्मना चेत उद्गी दृष्टा तदा न फलगेदा तब तो फलगे तू नहीं मैंने क्यों यदा तू उदीदादि दृष्टिया जब उद्गीतादि दृष्टि से आदित्यादृष्ट होता है तदा तेषा भी फलगेदत्व सियाद तब तो वो कर्म के अंग हो जाने से फल हो जाए क्यों उद्गी दृष्टि से हम आदित्य को देखेंगे तो वो आदित्य तो सिद्ध रूप है उसको आपने उद्गी दृष्टि से देखा तो थे के जो कर्म संबंध है उसके साथ आदित्य का भी संबंध हो गया हो गया तो फल देता ऐसा देता है नहीं तो नहीं देता है नहीं तो क्या फल देंगे, दे रहा आपको भी देंगे। पर क्या दे? ऐसा उनके भाव है ये पूर्व पक्ष का तो अनंगेश अंगम कर्तव्यत्म पृथ्वी अग्नि और रिक्साम शब्द प्रयोगाद अभिभादी क्या अनंग में भी अंगम करना पृथ्वी अग्नि आदि दृष्टि से भी कहा जा सकता है जैसा रिक्साम शब्द प्रयोग से भी ये निश्चय होता है अनंगों में जो अंग नहीं है अभी उसी में भी उस बुद्धि से उपासना कर सकते हैं ऐसा तदेतद अग्नि आख्यम साम एद्याम पृथ्वी लक्षणायाजि अध्यूडम उपरी उपरिश्रितमिति यावत इसीलिए अग्नि आदि आख्य जो साम है अग्नि आदि संबंधित जो साम है उसमें पृथ्वी लक्षण आयाम उसको यहां पृथ्वी संबंधित काम एवं ऋग अग्नि ऐसा पृथ्वी लक्षणायाम रिचि पृथ्वी रूप जो रिक है रिक को पृथ्वी माना तो उसमें ऊपर उसके स्थित है उसको आधार बना के स्थित है इत्यादि भावना से वासना करनी चाहिए का। तदे दस्याम ऋचि अध्यूगम सामा ऐसा वाक्य आया आगे कहते हैं ऋचि पृथ्वी दृष्टि ही साम निजा अग्नि दृष्टि रिष्टाचे तदा प्रयोग वैपरीत्य यदि ऋक में पृथ्वी दृष्टि और साम में अग्नि दृष्टि करेंगे तो यहां जो प्रयोग किया गया वो विपरीत हो जाएगा यह क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी में ऋग दृष्टि करो और साम में अग्नि दृष्टि करो नहीं अग्नि में साम दृष्टि करो ऐसा कह रहे हैं आप उसको उल्टा कर रहे हैं वैपरीत्य हो जाएगा भाई हो जाएगा तो वो दोष के लिए कहा कि छतरी ही राजदृष्टि दृष्टिकरणाथ राज शब्द उपचर्य दे और न राजनी छत्र शब्द ऐसा तो होगा नहीं इसलिए ये समझना बड़ा कठिन है आपको देखना पड़ेगा कि आप किसको कैसे उपासना करने के लिए बोल रहा है और उसका क्या कारण है ये बिना शास्त्र से आप निश्चय नहीं कर सकते इसलिए ये तर्क दिया पूर्व आदि आगे भाषण में अभी च लोकेशु पंचविधम सामोपासदा इतिकरण निर्देशा लोकेशु साम अध्यसित प्रदीयत और लोकेशु पंचविधम सामोपासीदा में स्पष्ट है तो लोकेशु ये अधिकरण विभक्ति लगाया है तो ना अधिकरण में सप्तमी है तो लोकेशु पंचविधम पांच प्रकार के साम के उपासना करो बोला तो अधिकरण निर्देश होने से लोक में ही साम को अध्यास करना चाहिए इसकी प्रतीति होती है और ऐदद गायत्र प्राणेशु क्रोधम इति चाहे ऐददेव आगे जाकर के भी ये जो गायत्र है जो गाते हैं उनको रक्षा करते हैं इसलिए उसको गायत्र नाम दे दिया वो प्राणों में आश्रित है ऐसा कहा और प्रथमानिर्दिष्टेशु च आदित्यादिशु चरमनिर्दिष्टम ब्रह्म अध्यस्तम पहले आपने क्या किया था कि प्रथमा ajuda... प्रथमानदिष्ट प्रथम निर्दिष्ट जो आदित्य आदि है प्रथमा नहीं प्रथम निर्दिष्ट प्रथम निर्दिष्ट जो आदित्य आदि है में चरम निर्दिष्ट ब्रह्म का अध्यास किया था ब्रह्म दृष्टि से उपासना करने के लिए कहा था आदित्यो ब्रह्म इत्यादेश है इत्यादि में ऐसा कहा किंतु प्रथमा निर्दिष्टाश्च पृथिवी चरम निर्दिष्टा अहिंकार तो उसी प्रकार यहां देखने पर यहां प्रथम निर्दिष्ट हो कौन है पृथ्वी आदि है जया इमेव ऋग यमेव इम शब्द से उसी को पृथ्वी को कहा और तदेद्याम ऋचि इसमें भी पहले कहा तो ये प्रथम निर्दिष्ट हो गया पृथ्वी आदि और चर्मनिर्दिष्ट है उसी में जो आरोपित करना है हिंगारा आदि जो भी आरोपित करना है वो चर्मनिर्दिष्ट है तो उस प्रकार से भी पृथ्वी हिंकारा इत्यादि सदिशु आदो तो अनंगेशु आदित्यादिशु अंगम अधिक्षेप इसीलिए हम तो ये कहते हैं कि जो अंग नहीं है आदित्य आदि जो सिद्ध वस्तु आदित्य आदि है उन आदित्य आदियों में यहां अंग उपासना के जो उद्गी आदि अवयव है इनको ही आरोपित करके उपासना करनी चाहिए क्योंकि ऐसे उपासना करने से फल मिलेगा आदित्यादि सिद्ध वस्तु है उनकी उपासना करने से कोई फल नहीं मिलेगा और दृष्टि ये आधार तो आदित्यादि हो जाएंगे लेकिन दृष्टि तो यहां अंग उपासना की दृष्टि से ये उद्गीदि हो जाएगा ऐसा करके उन्होंने बताया अब इसका उत्तर देना चाहते एवं प्राप्ते भ्रू का टीका मिले के न्याय ने नीचे आदित्याद उद्गी उद्गीकरणात उद्गी तस् फलवत्व सिद्धिधि प्राप्त अनुदय सिद्धांत आदित्यादि में आदि उद्गी करना चाहिए आदित्यादि आलंबन है और आदि उसमें दृष्टि है ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि उसी से फल प्राप्ति होती है ये पूर्व पक्ष को अनुवाद करके सिद्धांत कहते हैं एवं प्राप्ति भ्रू महा का आदित्यादि मत एवं अंगेशो उद्गी इस सूत्र के अनुसार कहते हैं कि आदित्यादि बुद्धि ही अंग उपासनाओ में उद्गीदियों में क्षिप्त करना चाहिए मतलब क्षेपित करना चाहिए लगाना चाहिए कुतः उपपत्ति ये कारण है कि यही युक्ति से ठीक वजह था क्या है उपपद्य एवं अपूर्वसनिका आदिदिमति आदित्यादि उद्गी आश्रिषु कर्म सिद्धि अब सिद्धांत जी भी कुछ हेतु तो बताना पड़ेगा कुछ युक्ति बतानी पड़ेगी क्यों ऐसा करना चाहिए कहते हैं ये जो है ना आदित्यादि सिद्ध वस्तु भले है किंतु आदित्यादि के संपर्क में उद्गीधादि को कहा गया अब उसमें ये दिखता है कि आदित्यादि बुद्धि करके उद्गीधादि की उपासना करने पर उदगीधादि में कुछ विशेष संस्कार उत्पन्न जो उदगी में पहले नहीं था वो एक विशेष संस्कार उत्पन्न होगा वो तो आगे जाकर के कहेंगे ये देव विद्या करोित श्रद्धया उपनिषदा कि ये कर्म करते समय वहां प्रकरण में यही है कि कर्म करते समय वो कर्म के अंगों में विशेष भावना करने पर विशेष फल प्राप्त होता वो कहना चाहते हैं पूरा प्रकरण में अब उदगीत तो आप करेंगे उदगीत कर्म काम का है आपको करना पड़ेगा तो उस उद्गी को आदित्य बुद्धि से करेंगे आदित्य मान करके उद्गी का गान करेंगे ओंकार को माने तो उस प्रणव मान करके उसके उपासना करेंगे तो उसमें एक विशेष संस्कार उत्पन्न होगा वो विशेष संस्कार क्या करेगा कर्म को समृद्ध करेगा कर्म में और अभिवृद्धि कर देगा ये वहां प्रसंग है इसीलिए वो देखना पड़ेगा बोलकर एवं ही अपूर्व सन्निकर्षा या अपूर्व सन्निकर्ष क्या है आदित्य आदि से इसका सन्निकर्ष कर दिया जैसे कोई ब्रीही आदि है जो आपको कर्म में प्रयोग करना है ब्रीही को लाके रखा चावल को ला के रखा और उसके बाद में मंत्र पढ़ के उसमें प्रोक्षण किया ऐसे तो प्रोक्षण से कुछ होता नहीं है चावल न चावल गीला हो जा होता है या प्रोक्षण से कुछ उसमें विशेष कुछ होता ऐसा कुछ नहीं लेकिन वो प्रोक्षण मंत्र पढ़कर के चावल को प्रोक्षण करने पर वो चावल में एक संस्कार विशेष उत्पन्न होता वो एक संस्कार का काम होता वो एक भावना को उत्पन्न करते हैं चावल वो प्रोक्षण मंत्र जो पढ़ करके करते हैं सामान्य से एक विशेष स्थिति में आ जाता है भावना के द्वारा वो प्रकट हो जाता है और वो चावल अभी विशेष हो इसी प्रकार आप जो है आचमन करते हैं त्रिराजम्य इत्यादि से आगमन करते हैं तो आगमन करने से जो ज्यादा कुछ होता नहीं क्यों आगमन करने से क्या होगा कोई इतना सा पानी दो बूंद पानी पीने से क्या हो वैसे अच्छा है कि आधा ग्लास पानी पी ले तो वो तो ऐसा तो पा... क्या प्रयोजन होगा कोई प्रयोजन नहीं दिखता ना वो आचमन करने से प्यास बुझता है ना वो मुख गीला होता है या मुख साफ करने के लिए काम आता हो या क्या काम आता है कोई काम नहीं आता कुछ भी काम नहीं आता है आप दो तीन बूंद पानी पिएंगे तो क्या काम बनेगा फिर भी वो आचमन करना है करने से क्या होगा कि वो मंत्र पढ़ आप उतना जल का आचमन करेंगे तो उस समय आपकी जो भावना और आपके जो अंदर मन की जो भावना है वो शुद्ध हो जाता है और वो शुद्ध होने के लिए एक माध्यम बनता है ऐसा यहां कहा गया इसलिए प्रसंग यहां क्या है उद्दीद को एक विशेष संस्कार से संस्कारित कर देना वो संस्कार यहां आदित्यादि बुद्धि है ये इससे उसमें उद्दीद में अभिवृद्धि हो जाए कर्म ही हो रहा है लेकिन एक अभिवृद्धि आ जाए क्यों ऐसा कहा आगे जाकर यदे विद्य कौती श्रद्धया उपनिषदा तदेव तदे भवति इति जो विद्या से यानी उपासना से श्रद्धा से उपनिषद रहस्य से ये तीनों जोड़ दिया यहां विद्याकार तोना श्रद्धा आप जानते हैं विशेष भाव और उपनिषद ये अभी जैसा हमने कहा कि आप मंत्र भगवान के मंत्र बोल करके जो तीन प्रकार तीन आचमन करेंगे या पांच आचमन करेंगे तो ये आचमन के संबंध में आप एक श्रद्धा विशेष को जोड़ रहे श्रद्धा समझाता और उसका एक रहस्य भी उसमें आता है क्योंकि वो जल को सामान्य जल न समझकर मंत्र प्रोक्षित जल समझा तो मंत्रोच्चारित जल है वो उसके द्वारा वो संस्कार विशेष उत्पन्न होता है और वो संस्कार विशेष वीर्यवत्तर होकर के कर्म का फल देता है और प्रकट होकर के और विशेष शक्ति को उत्पन्न करके फल देता है ऐसा वीरवत्तरम भवदीय का वो अलग वीर्यवत्तर होता है तो वीर्य तो पहले से था उसमें एक तरप लगाया वीरवत्त है वह पहले और अभी वीरवत्तर हो गया अधिक वीर्यवान हो गया ऐसा प्राप्त होता है ऐसा ही यहां भी करना चाहते हैं करेंगे तो सामान्य होता है लेकिन उद्गी वे आदित्य बुद्धि करके आप करेंगे तो उसमें विशेष होता है ऐसा ही इसमें होता है इसलिए विद्या कर्म समृद्धि हेतुत्व दर्शे उपासना कर्म समृद्धि का हेतु है कहां कर्म समृद्धि का केदु? किन उपासनाओं में अब ये किस किस उपासना की बात कर रहे हैं उद्गित उपासना किस कोटी में आता है? हाँ ये कर्मांग अवद्ध उपासना में आता है। ये बीच बीच में पूछना पड़ता है, नहीं तो सो जाएंगे ना आ, तो आप जगह हुआ है वो पता नहीं लगता है कि यहां है कि कहां तो ये कर्मांग अवध उपासना होने के कारण ये कर्म समृद्धि करेगा बोलने। आप कोई भी उपासना करेंगे तो कर्म समृद्धि नहीं होगी हाँ हो उसी को तरह फल भी बोलोगा और कर्म समृद्धि करना है मतलब कर्म कर्मांग अवध वासना की बात में बाकी अन्य वासना बहुत सारे अभी आदित्य ब्रह्मेति है कर्मांक अवध वासना नहीं तो पिछले अवधिकरण में आए वो तो कर्म को समृद्ध नहीं करेगा वो तो अलग फल देगा जो फल बताया अब जो कर्मांग अवधना यदि है तो वो कर्म समृद्ध कर देगा ऐसा उपनिषद कहता यदि वह विद्या श्रद्धया उपनिषदा करो तद वीरवत्तरम भवती ये मंत्र कहता है छंदो की परिष्ट प्रथमाध्याय में है। तो उसमें यह विशेष फल यहां भी आएगा तो कर्म समृद्धि आ जाएगी कर्म समृद्धि का आंतरिक मत बाद में जो परिणाम प्रयोजन है वो तो कर्म पुष्ट होगा और उसे फल भी पुष्ट होगा इसलिए कहते हैं भवतु कर्म समृद्धि फलेशु एवं अब पूर्व कहता है ये तो कर्मा अंग अवबद्ध उपासनाओं में ठीक है आपने कैसा भी जोड़ दिया वो कर्म को विशेष संस्कार दे देगा ऐसे जैसे आत्मनादी में विशेष संस्कार होता है प्रोक्षण आदि में होता है बाघ्य में कोई प्रयोजन नहीं दिखता फिर भी होता है इसीलिए जो है ना जितने अच्छे पढ़े लिखे होते थे मतलब आजकल के एजुकेशन के हिसाब से बोल रहा हूँ पढ़े लिखे होते हैं उनको ये आत्मन, प्रोक्षण ये वो करने में कोई दिलचस्ती नहीं होगी क्यों वो तो केवल बाघ्य क्रिया को देखता है तो कहते ये ऐसे करके ए, क्या होधर से पीने के लिए कहा इधर से पियेंगे तो क्या होता वो कहीं से भी पीना है तो उसमें है ना। यहां, यहां इसको बोलते काय तीर्थ काय तीर्थ नाम है इस जगह का ये इधर आता है ऐसा इधर से ये पानी डालेंगे इधर से एक बना के रखा अब भगवान ने पता नहीं क्यों ऐसा गड्ढा बनाया एक चारों बना के रखा तो इसी को हम बोलते काय तीर्थ काय तीर्थ का मतलब काय बने शरीर शरीर में कोई तीर्थ स्थान है जैसा अभी काशी भी तीर्थ स्थान गया है बदरीनाथ केदारना सब तीर्थ है ऐसा हमारे यहां का तीर्थ स्थान है शरीर का इसको बोलते काय तीर्थ तो आप बेहाद जल डाल के इसी में यही से जल डालेंगे यहीं से पीना यहीं से पीने से जैसा गोमू से आप जल पिएंगे ना ऐसा जो फल होता है ऐसा फल होता है ये काय तीर्थ होने से ये नहीं जानता है तो जो परंपरा से उनको मालूम है यह कोई किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको जो ये तो गुरु से सीखना पड़ता है आप किताब में क्या बताएंगे काय तीर्थ कहा हो तो काय तीर्थ बोल देंगे शब्द बोलते हैं तो इसी को काय तीर्थ बोलते इसीलिए इसलिए यहां पानी डालते हैं तो ऐसा पीना पड़ता है ऐसा पीने से वो झूठा नहीं मानते जैसे आप गंगाजल जल गंगाजल पीने के बाद में आपको मुख होने की आवश्यकता नहीं होती हम गंगा को तीर्थ मानते हैं जब तीर्थ होता है तीर्थ से मुख झूठा नहीं होता अब बाकी सामान्य जल पियेंगे तो वो झूठा मानते हैं किसी का झूठा लेकर के आप पीए ले? लेकिन तीर्थ होगा तो वो एक ही तीर्थ सबको दे सकता है उसमें झूठन नहीं मानते माने झूठा नहीं मानते उसको वो तीर्थ जल का विशेष होता है ऐसा ही काय तीर्थ से पीना पड़ेगा अब ये किसको समझाएंगे इधर से पीने से क्या होता है फिर उनको आपको सारे जो है कुछ कथा बना सुनाना पड़ेगा अरे यहां होने से कुछ ब्रेन में कुछ ऐसा हो जाता है फिर वहां कुछ चमत्कार होता है तुम्हारे याददाश्त बढ़ जाएगा फिर ये वो करके बोलना पड़ेगा तब आप जागरूक करेगा तो नहीं तो क्या इधर से बिहो उधर से बिहो पीना तो है और सबसे अच्छा है ग्लास से पियो वैसे ही बढ़िया इधर क्यों हाथ में क्यों डालना क्यों ये जो है ना हमारे जो अच्छे पढ़े लिखे जितने भी हैं ये हाथ को गंदा मानते वो तो बोलते हैं हाथ में हमेशा बैक्टीरिया रह रहता कोई भी डॉक्टर को पूछो हमको तो ये समझ में नहीं आया जब आप स्कूल में पढ़ाए थे हम लोग बचपन से ही ये सब करते अभ्यास हो गया अब हमने वैसे हाथ हमेशा खराब रहता है ऐसे बोले तो हम हाथ से खाते हैं हाथ से पीते सब कुछ करते वो वहां बढ़ाते हैं आपको खाने पीने के पहले साबुन से दस बार इसको ऐसा ऐसा करके धोना पड़ेगा क्यों हाथ हमेशा खराब होता है और हम तो कहते हैं कि ये अयम हस्तो भगवान अयम में भगवत्तर ये ऐसा करके हाथ की बहुत सुधी करके सुबह जो है तिलक उलग लगाते हैं क्यों हम कहते हैं ये हाथ से सब कुछ होता है और हाथ तो ये भगवान है भगवत्तर है ये हाथ नहीं होता तो हमारा कोई कर्म नहीं होता ऐसे ऐसे हम करते हैं हम वो समझाते हैं ये हाथ तुम्हारा गंदा ही रहता है बैक्टीरिया रहता तो है उसमें तो उसको साफ करके ना हाथ टच करके कुछ नहीं खाना चाहिए स्पूर्ण से खाना चाहिए स्पूर्ण से खाएंगे तो साफ रहेगा स्पूर्ट तो साबुन से धोते हैं तो फिर उसमें नहीं रहता और इसमें रहता ऐसा बोल के समझाते हैं अब वो तो उनके लिए वो शायद ऐसा है क्योंकि विदेशी लोग तो उनको तो रहता ही है हाथ गंदा रहता है मुख भी गंदा रहता है क्योंकि हाथ भी नहीं धोते मुख भी नहीं होते वो तो करते भी नहीं है और वो दंधभ रात को करते हैं हम हम नहीं हो सुबह दंधा करते हैं सुबह स्नान करते हैं उनका वहां सुबह स्नान करने का हो ही नहीं वो कब स्नान करते जब सूरज उगेगा जब सब कुछ होगा तब जाकर के वो समुद्र में जाकर के डुबके लगाएंगे कुछ होता है तो हमारे जैसा नियम तो उनका है नहीं और उन्होंने जो कुछ लिखा उसको हमारे डॉक्टर लोग सब उसी को खंडित करके फिर सुनाता रहता है अब उन्होंने अपने आप ही अपने संस्कार में देखा ही नहीं कि अपने संस्कार में सुबह क्या होता है सुबह सुबह कितने सफाई शौचाचार हम करते हैं और हाथ धोते हैं कब हम जल पी करके भी हाथ धोते हमारा हाथ हमेशा साफ रहते हैं और अनावश्यक चीजों को पकड़ते नहीं अब वो लोग ऐसा नहीं है आप देखो वो कभी खाना खा करके हाथ धोने का ये नहीं रहता या तो पेपर से पहुंचेंगे अब पेपर से भी अभी पहुंचने आया पहला पेपर भी कहां था पता नहीं कहां पहुंचते थे जो तो, तो जैसा भी है तो वो उनका अपना संस्कार है और उसको डिटो उन्होंने कॉपी कर दिया कॉपी करके यहां आकर के हमको सुनाता है अरे तो तुम्हारा हाथ गंदा है हमारा हा, हाथ गंदे नहीं होते तो तुम्हारा हाथ गंदा हो सकता है हम तो साफ करके रखते हैं हम तो हाथ हाँ पैर सबको सोचे रखते हैं कहीं बैक्टीरिया रहने का कोई संभावना नहीं ये भाव अलग अलग होता है और आगमन करने के पहले भी हस्त होता है बाद में भी हस्त होता है हस्त करके ही हम सब कुछ करते हैं तो ये जो भावनाएं हैं अभी आगमन करने का और इसी में करने का इसकी जो भावनाएं ये भावनाएं वो आपको अंदर आधार करना पड़ता है क्योंकि ये भावनात्मक होते हैं और भावना से आपको फल होता वह बाकी आप कर्म क्या कर रहे हैं उसके संबंध में जो, जो विशेष भावना आती है वो भावना से आपको फल होता है इसलिए वो भावना जरूर फल दे वो विशेष करके होता है वो तो तीर्थ मान करके जल पीना और सामान्य जल पीने में अंदर है हम भोजन करने के पहले भी तीर्थ मान करके जल पीते हैं सत्यन्द्रते हैं परिसम जा में और इत्यादि बोल के जल पीते हैं तो वो जल पी करके जब भोजन करते हैं उसकी भावना अलग भावना विशेष होता है और कई लोग तो उसका अलग अलग कारण बताते लेकिन है ये कारण भावना ही है उसका प्रमाण है ये। विद्या से जो कहा है वो प्रमाण है और जो हमारे आचार में आचार विचार में कहा गया उसका वैसा अनुष्ठान करके देखिए तब आपको पता चलेगा इसका फल क्या है और साइंटिफिक रीजन है पक्का साइंटिफिक रीजन है ऐसा नहीं है नहीं है। लेकिन ये संस्कार कल्चरली जो डिफ्रेंसेस है वहां का और यहाँ का ये दोनों को आप मिलाना नहीं चाहिए मिलाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। वो उनको ये है ही नहीं तो वो क्या सोचेंगे इसके बारे में तो वो आप नहीं ले सकते इसलिए आत्मनादि विधि है आत्मनादि को करना चाहिए और जो आ, अंगा अवध उपासनाएं वो तो हम लोग तो अंगावद्ध उना तो हमारा है ही नहीं फिर भी अंगा अवध में कर्म के पुष्टि के लिए जितने कहा गया वो करना चाहिए हमारे यहाँ तो ये जो कुछ भी कहा है यही अंगा वासना उसी को ही करते इसीलिए संस्क्रिय मान होने पर विशेष फल देता है और स्वतंत्र फल से उसका कुछ विशेष आता है ऐसा कहा तो तब पूर्वक्ष कहता है भवतु कर्म समृद्धि फलेशु एवं कहते हैं कर्म समृद्धि फलों में तो इस प्रकार की विधि आपने बताई हो सकती है ठीक है हम मान लेते हैं कि तो कर्म समृद्ध होता है या ऐसी भावना करने पर किंतु स्वतंत्र फलेशु तो स्वतंत्र फलेश फल उपासना भी है ना बहुत सारे उनमें कैसे होगा जैसे कैसे येदेवं विद्वान लोकेश पंचविधम सामुवासते अब यह तो कर्म संबंधी है नि? तो ये ऐद देवम विद्वान इस प्रकार से विद्वान होकर के इस प्रकार को जान करके लोकेशो लोकों में पंचविधम सामोवासते पांच प्रकार की सामोपासना करते हैं तो स्वतंत्र फल वाले हैं स्वतंत्र फल उपासना है तो इनमें कैसा होगा तब कहते हैं इसका उत्तर देखेंगे आगे नीचे टीका देख द्वितीय टीका है अनंगेश अंगमतिरुक्ता तथा चन्यथा नियमों निर्वीजत्वादी संगठन अनंगों में अंग बुद्धि करनी चाहिए ये पूर्वादि ने कहा तो स्थिति में अन्यथा नियमो निर्वीजत्व अन्य प्रकार से कोई नियम यहाँ नहीं मिलेगा ये पूर्वादि का अभिप्राय था इसलिए कुतः ऐसा पूछा नियम हेतु अवतारिया व्यापर होती अब नियम हेतु को प्रकट करके आगे बताते नियम का कारण क्या है उपबत्ते है उपबत्ति है इसके लिए हमारे पास कौन युक्ति है क्या युक्ति है अब देखो सूत्रकार ने केवल उपबत्ते है बोला सूत्रकार सब जगह ऐसे शब्द प्रयोग करते अब उपबत्ति अन्य जगह अन्य उपबत्ति है अन्य जगह अन्य उपबत्ति है एक एक सूत्र में एक एक प्रकट में अलग अलग होता है अब यह कौन सी उपबत्ति को मन में रखकर के बोल रहे हैं यह बहुत कठिन होता है मालूम कैसे पड़ेगा कि अब ये कौन से युक्ति को मन में रखे बोल कुछ, कुछ संकेत नहीं दिया तो कुछ संकेत देते तो पता चलता केवल उपत्ते बोल दिया आप सूत्र में आप देखेंगे में सूत्र में कितने बार उपत्ते आए सवाल अलग है तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा इसलिए भाष्यकार जो है ना ऐसे ही प्रबुद्ध होना पड़ेगा जैसे सूत्रकार है वैसे प्रबुद्ध होगा तभी वो कर पाएंगे भाष्य नहीं तो नहीं हो वो, क्योंकि वो उनके मन में क्या चल रहा है आपको सोचना पड़ेगा कल्पना करनी पड़ेगी और बिल्कुल सही ढंग से उसको निकालना पड़ेगा तो उन्होंने तो आदित्य जी मोदी अंगेशु बोल करके छोड़ दिया तो उपवत्ते है हे हेदु भी दे दिया अब आप सोचते ना ये उपबत्ती क्या है फिर किस हेतु से क्योंकि इसमें हेदू ढूंढना बड़ा मुश्किल है यह प्रसंग ऐसा तो पूर्व पक्ष पूर का जो अभिप्राय है बिल्कुल तकड़ा है। वो तो साफ साफ बता रहे हैं उसमें कोई कठिन नहीं है अब इसके बीच में आप कौन सा नियम से ये करना चाहते हैं तो ये नियम बता रहे हैं तो नियम ऐसा निकाला ये संस्कार का नियम लाया तो संस्कार का प्रकरण है इसी का कहते हैं तथा प्रोक्षण आदि ना व्रीह आदिशु संस्कृतेशु कर्मापूर्व उपपत् थे जैसे अभी हमने आपको सुनाया कि प्रोक्षण के द्वारा व्रीह में विशेष प्रोक्षण करने से प्रोक्षण के द्वारा व्रीह आदिशु संस्कृतेशु व्री आदियों को संस्कारित करने पर कर्म अपूर्व उपत्पत्ति कर्म में एक अपूर्व शक्ति पैदा होती है यह प्रोक्षणादि के संकल्प से पैदा होता है तथा प्रकृत कर्मा पूर्व सन्निधात इसीलिए यहां प्रकृत कर्म के संबंध में यह उद्गी आया है वहां ज्योतिषोमादि प्रकृत कर्म है जिस कर्म में उद्गी आदि है तो आदित्यादि भीषु संस्क्रिय मणेशु तो आदि बुद्धि से गुण उद्गी को भी संस्कारित किए जाने अब अन्य में अन्य बुद्धि किया तो संस्कारित हो जाता जब जल में आप मंत्र प्रोक्षण करते हैं तो जल संस्कारित हो जाता है गंगे जे जे के जल को आप कोई भी जल को शुद्ध जल बना सकते हैं यानी वो कर्म के लिए उपयुक्त जल बना सकते वो तीर्थ हो जाता फिर तो उसके बाद वो उस विशेष आते हैं और इसको आजकल लोगों रिसर्च करके भी बताया कि जो वाटर का जो मॉलिकूल्स है वो बहुत सेंसिटिव है तो उसमें आप हाथ डाल करके कुछ समय प्रार्थना कुछ भी करेंगे तो उसका असर उसमें होता है और जल का स्वभाव उन्होंने दोनों में अलग करके दिखाया कि जल मंत्र प्रोक्षित के पहले और मंत्र प्रोक्षित के बाद इसमें कुछ मॉलिकुल्स में कुछ परिवर्तन होता है और परिवर्तन होकर के कुछ उसमें बदलाव आता है और कुछ बैक्टीरिया नष्ट भी होता है जो मॉलिकल्स में परिवर्तन होता है तो उसके संबंध बैक्टीरिया नष्ट ऐसा करके सब दिखाया आपको ये सब ये इसमें सब मिलेगा YouTube में सब देखो ऐसा सब उसमें दिखाओ हाँ हाँ हाँ ठीक है इनको मालूम है ये ने बताया तो अब ऐसा जो परिवर्तन है अब ये परिवर्तन क्या है और उसी प्रकार इसको तांबे के बर्तन में रखो और कांसे के बर्तन में रखो और इसे के बर्तन में रखो पानी में परिवर्तन हो जाता अब कुछ नहीं आप पानी में थोड़ी देर हाथ डाल करके बैठे रहो बाद में देखना पानी परी बदल जाता पानी गर्म होता इतने में आपके हाथ डाल के रखने से ही पानी गर्म हो जाता मतलब उसके जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स है पार्टिकल्स से, है बहुत सेंसिटिव है ऐसा दिखता है इसलिए वो तुरंत स्वभाव को बदल देता है और बदल करके आपको कुछ शक्ति पैदा करती और अच्छे भी करते इस प्रकार से करते इसीलिए जल्द पानी जल्दी पोल्यूट भी हो जाता है क्यों इस प्रकार से क्योंकि उसका सेंसिटिविटी है उसके कारण वो हो जाता है और जल्दी ठीक भी हो जाता है दोनों तरफ होते हैं ऐसा उन्होंने परीक्षा करके निकाला है तो यही कारण होगा शायद हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही पता लगाया तांबे के बर्तन में पानी रखना चाहिए और आजमन पात्र भी ऐसा होना चाहिए तांबे का सोने का चांदी का यह सब प्रयोग कर सकते तो उसमें सब पे ये लोह का संबंध होने पर उसमें ये स्पेशल हो जाता है और वो पानी जो आप आजमन करके पीते हैं एक औषधि का काम करता है ऐसा होता है आ, तो आप मतलब आपको वृद्धा वृद्धावस्थे देर से आएगी और ऐसे कुछ प्रयोजन बताते हैं तांबे का पानी पीने से और जो है बाल काले नहीं होंगे जल्दी क्या हाँ हरी वो सॉरी आप सब इतने ही होंगे तो काले बाल काले ही रहेंगे तो ऐसा ऐसा सब बताते हैं तो इसीलिए कुछ ना कुछ तो है अब प्रयोग तो कर रहा है अब ये तांबा तो हमने अपने आप अप खोजा भारतीयों ने अपने आप खोज करके निकाला ये बोलते हैं अब वो विदेशी लोग भी मानते हैं तांबा तो हमारा ही है हमार तो ऐसा करके कुछ ना कुछ तो है इस पे, तो वो रहस्य को यहां उपपत्ते है करके कहा सूत्रकार ने इतना मन में रहकर के उन्होंने उपपत्ते है बोल दिया अब वो जजमेंट वैसे ही होता है जजमेंट सुनने से ना सारी बातें आपको समझ में नहीं आती है वो पूरा आपको लंबा पढ़ना पड़ता जज तो दो चार शब्द में बोल देंगे बाकी तो पेपर में होगा वो सारा आपको पढ़ करके देखना पड़ेगा कि क्यों ऐसा कहा ऐसे ही ये सूत्रकार होते हैं बहुत संक्षेप में बोलते हैं फिर भाष्यकार ढूंढते हैं तो अब उसके बीच में ये आ, ये सुनने वाला जो बैठा हुआ है पूर्व वो भी कुछ ना कुछ ढूंढ करके निकालता अब वो बोलते हैं कि ये जो उपपत्ति आपने बताई ये कर्म संबंध कर्म समृद्धि फल वाले में तो ठीक है लेकिन स्वतंत्र फल वाले जो होंगे जो कर्म के साथ मिलकर के फल नहीं देते स्वतंत्र फल देते हैं ऐसी उपासनाएं हैं उसका क्या होगा उसमें कैसे आएगा तब कहते हैं तेष्व अधिकृता अधिकृत अधिकारा प्रकृत अपूर्व सन्निकर्षेण व फल युक्ता गो ऐसे उपासनाओं में भी अधिकृता अधिकार को मान करके करेंगे ये अधिकृता अधिकार क्या होता है ये भी टीका में आपको मिलेगा पहले भी कई बार बताया एक कर्म में जो अधिकारी प्राप्त हो गया कोई एक कर्म कर रहा है, वो कर्म करते हुए दूसरा कर्म में अधिकारित्व तो प्राप्त होगा और तब जाकर के वो उसको कर सकता है। किसी को बोलते हैं अधिकृता अधिकार पहले किसी में अधिकार प्राप्त है फिर उसके बाद ये होता है। अर्थात यहां अभी उद्गीद करने के लिए जो अधिकार प्राप्त है उसी को ही उद्गी उपासना करना जो उद्गी को अधिकार प्राप्त नहीं किया वो उद्गी उपासना नहीं कर सकता वो पहले करना पड़ेगा उसके बिना नहीं होगा वो उसके लिए कौन अधिकारी है जो ज्योतिषों कर्म करेगा वो अधिकारी ऐसा होता है फिर वो चेन होता है एक एक के बाद एक के बाद ऐसा ये लगातार मिलकर के वो होता है वो उसमें अधिकारी पूर्व अधिकारी पूर्व अधिकार अधिकार प्राप्त करके करके फिर आप कर सकते ऐसा होता है इसलिए ये जो कर्म अवध उपासना में भी ये स्वतंत्र फल वाले युद्ध है ना ये भी अधिकृत अधिकार में आता है अधिकृत अधिकार में आने के कारण वो प्रकृत अपूर्व जिसमें वो अधिकृत है उसी के साथ ही संबंध करके उसका जो अपूर्व प्राप्त करेगा प्रकृत का अपूर्व जो प्राप्त होगा प्रकृत मनुष्यो कर्म अभी कर रहा है ज्योतिषो माधि उसी में मिलकर के फल की कल्पना हो जाएगी वो स्वतंत्र नहीं होता जैसे गोदोहन आदिपथ यह आप जानते हैं गोदोहन पात्र दर्शपूर्ण मास या करते समय उसमें जल आनयन करना है जलानयन करते समय वहां गोदोहन पात्र से जल आनयन करने से उनको विशेष फल होता है इंद्रिय कामस्य पूरी इंद्रिय की वृद्धि होती है अभिवृद्धि होती है। वो कौन कर सकता है जो दर्शपूर्ण मास करता है और उस दर्शपूर्ण मास के लिए चतुर्दशी के दिन आ, वो गोदोहन करना होता है गोदोहन कर किया हुआ जो पात्र है उस पात्र में जब जल लाता है तब जाकर के उसको फैला हो अब जो आप सामान्य गोदोहन करते हैं पात्र गाय को धोने वाले पात्र से जल लाकर के पूजा करेंगे नहीं होता वो वो कर्म में संबंध है तो इसलिए वो अधिकृत होगा जो दर्शन पूर्ण मास करेगा उसके लिए है था। उसके लिए एक विशेष मिलेगा और जो नहीं किया है उसके लिए साक्षात नहीं किंतु यह गोदोहन पात्र से जल लाने से जो फल मिलेगा वो स्वतंत्र फल है स्वतंत्र फल के मतलब कर्म पूर्ति से जो स्वर्ग आदि प्राप्त होता है वो तो कर्म पूर्ति का फल है और ये तो जो इंद्रिय कामादि प्राप्त होता है ये स्वतंत्र फल है ये प्राप्त होता है ऐसा ऐसी व्यवस्था है इसीलिए उसमें ये दोष नहीं है स्वतंत्र फल में भी यहां कर्म अबद्ध अधिकार को मान करके किया जाता है फलात्मकवाच आदित्यादी नाम उद्दीदादिभ्य कर्मा, कर्मात्मक उत्कर्ष उत्पत्ति और आदित्य आदि फलात्मक होने से पूर्वादि ने पहले कहा कि उद्गीधादि फलात्मक है आदित्य आदि में कोई फल नहीं है क्योंकि वो सिद्ध वस्तु है क्या फल मिलेगा किंतु आदित्य आदि भी फलात्मक ही है तो आदित्यदि फलात्मक होने से उद्गी उद्गी से कर्मान कर्मात्मक उत्कर्ष उत्पत्ति वो कर्म रूप होकर उत्कर्ष को उत्पन्न करेगा क्योंकि वह कर्म के साथ संबंध करेगा आदित्यादि प्राप्ति लक्षणम की कर्मफलम शिष्य दे श्रुदिशु क्यों बोलते हैं श्रुदियों उसी श्रुदि में देखो ना वो आदित्यादि प्राप्ति रूप फल को भी वहां कहा अब बोलते हैं आदित्यदि सिद्ध वस्तु है कोई फल नहीं है कुछ नहीं है आप कह रहे हैं लेकिन आदित्यादि को प्राप्त करने का जो फल है वो भी वहां कहा वो भी फल रूप है इसलिए प्रधान होता है कर्मकांडी को क्या है जहां फल मिलता है वो प्रधान होता है जो बड़ा फल जहां मिलेगा वही प्रधान होता है उनके लिए और क्या वो फल की इच्छा से सब कुछ करते हैं फिर तो आदित्य में फल मिलेगा तो फिर उसी को ही मानेंगे जिसको फाल, जिसमें फल बताया है वो शात्रु फल का धन जिसमें किया वो प्रधान है जैसे कि अभिजा जाम इत्येत अक्षर उद्गी उपास खल्वेद सेव अक्षर से च उदीधमेव उपास्य उपक्रम्य आदित्यादि मदीर इस इन स्थानों में जैसा ओम इत्यादा उद्गी चांदो के उपनिषद का प्रथम बंध है और यही ही खलुदस्त अक्षरस्य से इसी अक्षर की व्याख्या आगे जाकर के होती है ये जो ओंकार रूप अक्षर है इसी की व्याख्या होती है ऐसा करके वहां कहा इसमें उद्गी के द्वारा उपास्य रूप से उपक्रम करके आरंभ करके आदित्यादि बुद्धि करने को कहा गया तो आदित्यदि भावना उसी में करने के लिए कहा गया तो इसीलिए उद्गी आदि में आदित्यदि बुद्धि होगी तो जो आपके सामने सिद्ध वस्तु मिला, मिला है उसमें किसी भी प्रकार की श्रेष्ठता है तो उसको लेकर के दूसरे में उपासना हो सकती है। हमेशा सिद्ध वस्तु को त्यागा जाता है ऐसी बात नहीं है वैसा तो ब्रह्म भी एक सिद्ध वस्तु है सभी सिद्ध वस्तु है सिद्ध वस्तु पर भी उस भावना से यदि करेंगे तो कुछ विशेष फल प्राप्त होते सब में कर्म की भी आवश्यकता नहीं कर्म होने से ही फल होगा ऐसा नहीं उपासना से भी कल्पना संबंध से भी फल होता अब ये कहते हैं यद तो उत्तम उद्गीमिभि उपास्यमा आदित्यादय कर्मभूय भूत फलम करी थी अब पूर्वादि ने जो जो तर्क दिया था उसका उत्तर भी तो देना तो कहते हैं आपने जो कहा था ना आदित्यादि को उद्गी मान करके उपासना करने से विशेष फल प्राप्त होता है ना कि उद्गीदि में आदित्यादि बुद्धि करने से कारण क्या है क्योंकि उद्गी कर्म से संबद्ध है वो उसमें क्रिया है उदगीध करना एक क्रिया है तो क्रिया करने पर फल होता है इसलिए ऐसा है करके कहा पूर्वादि में कहते हैं उदीतादिमतिदीतादि बुद्धियों के रूप में दृष्टि से उपास्य उपा उपासना किए जाने वाले आदि है आदिदय कर्म भूय भूत फलम क्यों कर्म भूय भूत कर्म भूय क्या होता है हा ये एक, एक होता है कर्मभूय मैने कर्म में विशेष भाव ऐसा प्रकट होकर के तो कर्म में विशेष भाव को उत्पन्न करता यह भूय है ना एक प्रत्यय है तो कर्म कर्म भूयम का अर्थ होता है कर्म भाव कर्म भाव तो वहां भूवो भूय ऐसा भूओ भाव ऐसा सूत्र है भूओ भाव ऐसा सूत्र है तो भूवो भावे में भूओ भावे तो भूओ भावे ऐसा सूत्र में भूधादू से सुबंध को उपबद्ध रख करके अनुपसर्ग रख करके क्यप प्रत्यय किया जाता है भाव में यहां भाव में क्यप प्रत्यय किया तो भूदादू से क्यप करके भूय बनाया भावार्थ में होता है इसका अर्थ है कर्म भूयम का अर्थ कर्म भाव इतना ही कर्म का विशेष भाव कर्म की एक स्थिति इसी प्रकार ब्रह्म भूयम ऐसा भी कहा जाता तो मतलब ब्रह्म भाव भूय में भूवो भावे ऐसे सूत्र से चप करेंगे चप करके वो रूप बनाते हैं इसलिए कर्म भूय का कर्म भावम तो कर्म भाव को प्राप्त करेगा कौन आदित्यादि क्योंकि वो गीत दृष्टि करने पर कर्म में आ जाएंगे ऐसे करके फलम करीष्यंती तब फल प्राप्त कराते हैं अब क्योंकि वो सिद्ध वस्तु है अभी स्वतंत्र फल नहीं प्राप्त करा सकते तद अयुक्तम कहते ये आपका तर्क ठीक नहीं है क्यों क्यों स्वयं उपासना कर्मत्वाद फल अब देखो ये जो उपासना की जा रही न, ये ना ये उपासना क्या कर्म नहीं दिखता आपको अब आप बोलता है कि उपासना में जो कर्म उदगीता आदि है उसके द्वारा आदित्य आदि का संबंध कराने से ही वो कर्म होगा तब कर्म होने से ही फल होगा ऐसा आप कह रहे हो घुमा फिरा के ये स्वयं उपासना भी तो कर्म ही है तो कहते हैं उपासना कर्म नहीं दिखता है कि आपको उपासना भी कर्म है तो स्वयं में वो उपासना से कर्मत्वाद है स्वयं उपासना ही स्वयं कर्म है तो उसी से फल मिल जाएगा फलवत्व पत्ते हैं उसी से फल हो जाएगा वो तो हमेशा कर्म के साथ मिला करके करना ऐसा कोई जरूरी नहीं क्योंकि आदित्यादि भावेना भी दृश्यमानाम उद्गीदी नाम, नाम कर्मात्मकत्व आदित्यादि भाव से जिन उद्गीदियों को हम देखेंगे क्योंकि यहां अभी भावना आदित्य की करनी है और आलम्बन लेना है के ऐसे करने पर भी कर्मात्मक ही रहेंगे कर्म का फल मिल ही जाएगा कर्मात्मकत्व का कोई दोष नहीं होगा अनपायर उसके निवारण नहीं होगा कर्म ही रहेगा क्यों क्योंकि आगे कहा कहामा इति तो लाक्षणिक पृथ्वी अग्नि रिक्साम शब्द प्रयोग ऐसे स्थानों में ये पृथ्वी में अथवा अग्नि में रिक का साम की जो बुद्धि करने के लिए कहा है ये जो है लाक्षणिक प्रयोग है ये सीधा सीधा नहीं है लक्षणा से किया गया लाक्षणिक प्रयोग है तो क्यों लाक्षणिक प्रयोग जैसे लक्षणा से यथासभव सन्निकृष्टे न विप्रकृष्टेन व स्वार्थ संबंधे न प्रवर्तन जब लक्षणा से करेंगे तो जैसा संभव है लक्षणा से करना मतलब इंप्लाइड मीनिंग है डायरेक्ट मीनिंग नहीं वो आपको कुछ किसी माध्यम से उसको सिद्ध करना पड़ेगा सीधा नहीं है ना इंप्लाइड होता है इंप्लाइड होने से उसका वो ऐसे भाव से कहा गया वो इंटेंशनल है तो इंटेंशनल मीनिंग जो होता है वो लक्षणा कहते हैं कुछ कहते हैं कुछ बोलना चाहते हैं ऐसा है। तो लक्षणा से जैसे संभव हो सके जैसा जान जान जैसा हो सके कभी सन्निकृष्ट के साथ कभी विप्रकृष्ट के साथ विप्रकृष्ट मन जो दूर रहता है सन्निकृष्ट मन जो निकट रहता इन दोनों के साथ स्वार्थ संबंध से प्रवर्तते, अपने अर्थ का संबंध करके प्रवर्तित होता है तो लक्षण आपको संबंध करने के लिए वहां कुछ ना कुछ आपको ढूंढना पड़ेगा तभी जाकर के होगा इसलिए वो ढूंढ करके इसका निश्चय किया जाता है तो ये ऋग पृथ्वी अग्नियों, अग्नियों में रिग सामदृष्टि का जो प्रयोग है ये भी एक प्रकार से लाक्षणिक प्रयोग है इसका सीधा अर्थ नहीं किया जा सकता और उसके लिए फिर विशेष आपको देखना पड़ेगा लक्षणा के संबंध में थोड़ी सी टीका है उसको देखेंगे नीचे ध्यान निर्णय टीका में नीचे से चतुर्थ बनती है संबंध अभावे कथम लक्षणा इत्याशि संबंध के अभाव में लक्षणा कैसी होती है तो लक्षणा का जो बीज है तात्पर्य ग्रहण नहीं होना ये कैसे होती है तो कहते हैं जैसे देखो शोणो धावति इतना गुणवाजी शोण शब्द है गुणी लक्ष्यता यदि सन्निकृष्ट आलक्षण जैसे शोणो धावति, शोण मान कोई लाल लाल वर्ण को शोण गति तो लाल वर्ण दौड़ता है ऐसा बोल दिया लाल वर्ण दौड़ सकता है क्या दौड़ता है क्या लाल वर्ण तो वो दौड़ेगा हाँ ये बात इसीलिए जब बोलता है कि सोनो धावती बोला तो सोनो धावती बोलने से लाल वर्ण दौड़ता है बोला वो लाल वर्ण नहीं दौड़ रहे लाल कपड़ा पहना हुआ कोई दौड़ रहा ऐसा होता क्यों आपको पता है कि ये लाल वर्ण वर्ण कहीं दौड़ नहीं सकता नहीं आ सकता न जा सकता वो तो किसी कपड़े आदि के माध्यम से प्रकट होता है ऐसा तो संभव ही नहीं इसलिए गुण जब होता है गुण के बारे में इस प्रकार लक्षण या लक्षणा है कहा कुछ और लाल वर्ण दौड़ रहा ऐसा बोला तो आप क्या समझा लाल वर्ण बना हुआ कोई आदमी दौड़ रहा ऐसा समझा तो उसी से आपको अर्थ निकल गया यह लक्षणा है और इसी प्रकार अग्नि दे अनुवागम इत्यत्र अग्निशब्द से तीव्रत्वादि गुणम लक्षित मानवगम लक्ष्य दीदी विप्रकृष्ण लक्षण ये तो सन्निकृष्ण लक्षण हो गया गुणा और गुणी में यह विप्रकृष्ण लक्षण एक जो है दूर से आवाज सुनाई पड़ी तो जो बहुत जोर से ये, ये अनुवाद पड़ रहा है मैंने वेद का कोई अनुवाद पड़ रहा है सूप्त पढ़ रहा है अग्निरधि दे वो ब्रह्मचारी बहुत तेज पड़ता है अग्नि वो दूर से कहता है वो आग पढ़ रहा है ऐसा बोल आप नहीं पार करते फिर जोर से पढ़ना होता है क्योंकि ये जोर से पढ़ने से बहुत कुछ प्रयोजन होता है जोर से बोलने का बहुत प्रयोजन है ये पहले ही हमारे ऋषि मुनि ने पता लगाया ये जोर से जो अनुवाद पढ़ते हैं ना वेद मंत्र पढ़ते हैं उससे आपका दिमाग का बहुत प्रयोजन होता है बहुत बड़ा जो है दिमाग में एक तरंग उड़ते हैं और तरंग से आपको बहुत कुछ फायदा होता है सबसे बड़ा फायदा होता है आपके मन में एक कॉन्फिडेंस आए और दूसरा क्या होता है दूसरा ये होता है जो जो आप कहेंगे आप स्पष्ट रूप स्पष्ट वक्ता होगा और सुनने वाले को भी स्पष्ट समझ में आएगा तो जब आप जोर से पाठ करेंगे ये तो आप स्पष्ट से सुनेंगे अपने आप भी और आपकी वाणी पवित्र होगी और उसी के द्वारा दिमाग में तरंग भी स्पष्ट होंगे जो अच्छा सुना है आपने उसका याद भी अच्छे होगा आप देखना आप जिस विषय पर आपको पक्का नहीं होता ना कॉन्फिडेंस नहीं होता तो आप बोलते बोलते ही डिम हो जाए। वो सुनकर के दूसरा समझता इस विषय में इसका कॉन्फिडेंस नहीं है तो जिसमें अभी कोई उच्चारण कर रहा हो या कुछ बोल रहा कोई प्रश्न का उत्तर दो रहा यदि आप पक्का है तो आप जोर से बोल करके मतलब जितना आप बोल सकते जोर से बोलकर उत्तर देंगे मतलब क्या है ये जोर से बोलने में मन का इनका संबंध बैठा हुआ है यह ऐसे सिद्ध होता है और जोर से बोलने से क्या है आप ठीक से ना भी जानते हैं तो अभी आप जोर से बोल दिया सुनने वाला तो उसको समझेंगे ये बिल्कुल जानता बिल्कुल पक्का नहीं यह जो जितने टीवी वाले देखो ना ये टीवी में दिखा हैं आजकल ये चल पड़ा कि पहले हमारे ऋषि मुनियों ने खोज करके रखा था ये इनको पता लग गया ये क्या है उनको उससे कोई संबंध नहीं होता क्योंकि इतना जोर से बोलेगा आप सोचेगा तो ये तो पक्का बिल्कुल इतना जोर से बोल रहा है तो फिर सही बोल रहा होगा ऐसा आप सोचे ये संस्कृत में एक किसी में एक व्यंग्य एक श्लोक है कहते हैं उच्चर उच्चर उच्चरितव्यम यंचित अजानता भी विदुषा उच्चर उच्चरितव्यम यंचित अजानता विदुषा क्या बोलता है कि उच्च स्वर में आपको कहना चाहिए आप कुछ भी नहीं जानता है मानव ठीक से आपको स्पष्टीकरण नहीं है तो भी जितना जानता है उसको उच्च स्वर में बोल देना चाहिए बोल देने से सुनने वाला सुनेगा फिर देखिए छोटी छोटी बातों को लेकर कि कितने हल्ला करते हैं ये लोग क्यों हल्ला करके वो जो छोटी बात को इतना फैला देते बढ़ा देते हैं उसमें दंगा कर देते हैं जरा लड़ाई करा देते हैं, कुछ भी करा देते हैं, क्यों वो आगे श्लोक में कहता है उच्चैर उच्चैर दव्यम यदाभि विदुषे ना हाँ, विश्व मूढ़ा क्यों आप उच्चारण बहुत जोर से करके एकदम जोर से बोलेंगे तो सुन करके मूढ़ लोग तो विश्वास कर ही लेंगे जो फूल लोग होते हैं ना जो जानता नहीं है वो तो विश्वास कर ही लेंगे विश्वसिधि विश्व सिंधी बूढ़ा मूढ़ तो विश्वास करते यही तो ये यह, टीवी वाला करते हैं जोर से बोल करके सबको विश्वास दिला देते हैं दो चार दिन के लिए आप विश्वास कर ही देंगे यही बोल रहे हैं बहुत सच है उतना जोर से बोल रहे तो और आगे क्या कहते हैं मैंने आगे कहते हैं कि ये जो पंडित होते हैं पंडित भी समसे में आ जाता है मतलब उस विषय का जो जानकार है उनको भी डाउट हो जाता है अरे इतना जोर से ये बोल रहा है तो शायद सत्य ही है मतलब जो कोर्ट आदि में बहुत काम का है क्योंकि तो वो ऐसे करते हैं ना उनको पता है कि क्या करना है और वो इतना जोर से बोलते हैं तो वो सुनने वाले सारे तो डाउट में आ जाएंगे शायद ये सत्य ही बोल रहा है तो बोलता वो ऐसा कहता है वो मूर्ख मूर्ख लोग तो विश्वास कर लेंगे और विद्वान को कभी वो वो सुनकर बोल रहा है ना वो वो सुनकर के उनको भी डाउट हो शायद ऐसा हो सकता है ऐसा जानता हो उनको भी डाउट होता है इसलिए उच्चर उम ऐसा कहा उच्च स्तर में उच्चारण करना वेद के विषय में कहा तो ऐसा ही एक ब्रह्मचारी उच्चारण कर रहा था तो उसको सुनकर के उन्होंने कहा अग्नि अधि देव ऐसा कहा तो उसका अर्थ क्या है अग्नि तो अनुवाह का अध्ययन नहीं कर सकता किंतु अग्नि शब्द से जो तीव्रत्वादी जो तेजस्वीदा जो गुण तेजस्वी गुण है उस ले, उसको लेकर के मानव को वो ब्रह्मचारी को वहां लिया गया है इस प्रकार से घुमा करके यानी विप्रकृष्ट लक्षण है उसको सुनकर के उसी में वो गुण का आरोप करके फिर वो अग्नि का गुण और इसके साथ संबंध करके कहा गया है इस प्रकार से कभी इस प्रकार हो जाता है नहीं साक्षात एवं अग्निशब्दार्थ मानव का संबंध अस्थित तो का अर्थ मानव में साक्षात नहीं है किंतु वो विप्रकृष्ट लक्षणा से ऐसा होता है तो लक्षणा इस प्रकार दो प्रकार के होते हैं एक ओम पूर्णमत पूर्णमित पूर्णता पूर्णमुदश्य पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्य ओ ओम शांति शांति, शांति, शांति.